अर्जुनम अलक्ष्य वृत्त अनुवाद पूर्वक उत्तर श्लोक से तात्पर्य माह कर्म योग अनेक प्रकार कहा गया है जितने श्रेय साधन है कर्मात्मक प्रति सब कर्मात्मक हो गया श्रेय साधन जितने सब यज्ञ रूप हो गया केवलम ज्ञानम जो कर्मात्मक नहीं अनाद्रिय मानम अर्जुनम आलक्ष्य तो अर्जुन समझ रहा है सब कुछ कर्म है जितने श्रेय साधन है यज्ञ कितने यज्ञ कहेंगे बारह में जितने यज्ञ है सब कर्मात्म तो के तो केवल ज्ञानिक ज्ञान अनादर करता हुआ अर्जुन ऐसा दे भगवान वृत्ता उत्तर श्लोक से तात्पर्य अतिता अनुवाद पूर्वक उत्तर श्लोक का तात्पर्य पहले भाष्य में ब्रह्मा इत्यादि श्लोकन सम्यक दर्शन से यज्ञ संपादित संयोग दर्शन में यज्ञत्व का संपादन किया गया उसकी स्तुति के लिए यज्ञ अनेक उपदिष्ट अनेक यज्ञ अने उपदिष्ट की गयी सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ज्ञान थी सिद्धम पुरुषार्थ प्रयोजनम ये शाम यज्ञ का पुरुषार्थ रूप प्रयोजन सिद्ध है उनके द्वारा ज्ञान की स्तुति करते ठीक है में सिद्धम पुरुषार्थभूतम पुरुषार्थ ही सिद्ध है प्रयोजन ही पुरुषापेक्षित लक्षण प्रयोजन पुरुषार्थभूत पुरुषापेक्षित लक्षण स्वरूप प्रयोजन का सिद्ध है यज्ञ में ते हो गिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन यज्ञ उन यज्ञ के तरह ज्ञान की स्तुति करते ही, स्तुति प्रकार प्रकटय कैसे स्तुति करते प्रश्न करके स्पष्टीकरण करते कथम श्लोक में द्रव्य मज्ञा द्रव्यमया ज्ञान परमाखिम पार्थिव ज्ञान परिसमाप्यते द्रव्यमय ज्ञान सयान प्रशस्तरे कारण है सर्वं अखिलं कर्म ज्ञाने पिछले ज्ञान पर कर्म समाप्त हो जाते ज्ञान है द्रव्य प्रशस्तर से है द्रव्य साधन साध्यापल साध्यार अच्छा भाष्य में पहले श्रेयान द्रव्यमयात द्रव्यमयात के अर्थ करते द्रव्य साधन साधने साध्या द्रव्य रूप साधन से साध्य यज्ञ उसको यज्ञ कहा द्रव्यात्मक यद साधन तेन साध्य यज्ञ सह यज्ञ द्रव्य साधन साध्य द्रव्य साधन से साध्य यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ कहा गया तो द्रव्य रूप साधन से ही होता है द्रव्य के द्रव्यज्ञ केवल द्रव्य रूप साधन से साध्य ये उपलक्षण है किसका उपलक्षण स्वाध्याय देर स्वाध्याय से भी यज्ञ होता है वो भी द्रव्यज्ञ के अंतर्भूत है ज्ञान यज्ञ ऐसी अलग जितने एकादश सौ द्रव्यज्ञ के अंतर्भूत हुआ है इसलिए द्रव्य साधन साध्य जो कहा गया है उपलक्षण अर्थ विचार ये सब बोलना तुपी ज्ञान यज्ञ ऐसी श्रेष्ठ दावि क्योंकि द्रव्यमय ज्ञान के अपेक्षा जैसे ज्ञान यज्ञ प्रशस्ता रहे स्वाध्याय ज्ञान और ये ज्ञान अर्थ विचार ये सबसे ही सम्य दर्शन रूप ज्ञान यज्ञ प्रशस्तर ये बराबर है इसलिए कह करके अन्य सब यज्ञों को लेने के लिए द्रव्य साधन साध्य लेना स्वाध्याय आदि साध्य जितने प्राणायाम आदि सब कुछ लेना उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ से में आदि यज्ञ भी द्रव्य में आदि कर देने से अन्य जितने का एकादश यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से प्रशस्त प्रपंच विस्तार करके कर कहते भगवान वेकर ज्ञान ज्या, यज्ञ है परंत द्रव्यमय यज्ञ फल से आरम्भ को में यज्ञ फल के आरंभ को होता है किस फल का फल से अभिदेश स्वर्ग सुख धन प्राप्ति श्रेयान द्रव्यमे द्रव्य साधन साध्य साध्या ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ यज्ञ फल से आरंभक ज्ञानय न फलारंभक ज्ञान यल के आरंभ कहीं अतो श्रेयान कार्य प्रश्नतर न फलरम्भ हो न कसिजित फल से उत्पादक ज्ञान यज्ञ किसी फल का आरंभक उत्पादक नहीं किंतु नित्य सिद्ध से मुख्य सभी व्यंजक ज्ञान यज्ञ नित्य सिद्ध मुख्य की अभिव्यक्ति होती उत्पादक नहीं ज्ञान अंधकार में विषय घटपटादी होने को प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती नहीं उत्पत्ति ठीक है इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान निवृत नि्य सिद्ध मुख्य की अभिव्यक्ति होती मुख्य फलकाभिजक ज्ञान एक हो गया उत्पाद का नहीं है, नित्य ज्ञान और कतम, युष कर्म समस्तम समब्धम सवकर्म साम कर्म हो जाते सम के अखिलंका प्रतिबद्धम ज्ञान मुख्य साधने मुख्य साधन ज्ञान होने पर सर्वतः समय सर्वत भरा भरा जल होने पर जैसे क्षुद्र जलाशय के उनकी आवश्यकता उसमें अंतर्भूत तो हो जाते हैं इसी प्रकार ज्ञान होने पर सब कुछ अंतर्भुत तो होगी सब समाप्त तो होगी परिस उसके अंतर्भूत तो हो जाते हैं सर्वमतिका में समस्त कर्मती अग्निहोत्री उच्य अग्नोत्र अखिलखिल अखिलखिल शेष शेष नहीं रहे तो सबल ननल महतरम बड़े बड़े कर्म कर्मसमित पद्ध उपादन असंकोचा सर्व कखिल सर्व तो सब लेना हो गया फिर अकेले का आत हो जाएगा तो पद उपाधन असंकोता है अर्थ हम सर्व शब्द का कहें संकोच करते सर्वे ब्राह्मण भंता हम कहेंगे तो जितने उपस्थित है सब ब्राह्मणों को पहले खेलाओ यह तो होता है ना की पृथ्वी के सर्व ब्राह्मण सर्व शब्द संकोच हो जाता है सब कुछ कर देते जो कुछ सब सब ले मतलब वहां जितने सब ले तो संकोच होता है यहाँ सर्वं अखिलं दो बार खाने से संकोच नहीं करना जितने कर्म सभी समाप्त हो जाते हैं सर्व ज्ञाने ज्ञान अंतर्भवती अभिप्राय ज्ञान के फल के अंतर्भूत तो होते है यहाँ विजिताय अतिर या संयंती एवं एनम सर्व तदिश में यकित प्रजा साधु क्वंती यदेद येदे संवाद में आया यथा कृत्याय कीर्तन दुत क्रीड़ा में एक में चार अंक चिन्ह होगा एक में तीन होगा एक में दो चिन्ह होगा एक में एक चिन्ह होगा चार तीन दो एक सत्य त्रेता द्वापर कलिसा नाम हैतार वाला वो उसको बीजेता आयो उसको जो जीत लिया अधर या संयंती एक दो तीन उसमें अंतर्भूत होगी एवं इसी प्रकार ये नम तद अभि समिति इसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है किसको क्या सब प्राप्त होगा यद किंचित प्रजा साधु कुर प्रजा जो साधु पुण्य कर्म करते पुण्य कर्म का जितने फल है सब कुछ फल उसको प्राप्त हो जाता है किसको यश तद जो इसको जानता है उपासना करता है किसको यथ सभी जिसको रेख जानता है यत जिसको रे को जानता है यदवेद उसको जो जानता है उसको जानने वाले को जो कुछ प्रजा साधु पुण्य कर्म करते सब का फल उसको प्राप्त हो जाता है ऐसा ज्ञान में अंतर्गू सब फल है इस प्रमाण टीका में चतुराय के ही दुते दुत किला है कस्टिद आया आय चार ही चार आया, चार। आया दी चतुराय के कशि आय चतुर चार चिन्ह वाला सन देन थे। उसको चतुरा शब्द शब्द सीखते विजिताये नगर अधस्ता तस्मादस्ता जो चार को जीत लिया उसके लिए तीन उसके नीचे रहने वाले तीन अंक वाले, वाले दो अंक वाले एक अंक वाले तीन अंक वाले, वाले को त्वेता कहते दो को द्वातर कहते कलिना दे दिया उसके नीचे रहने वाले अभस्ता त्री अंक हो गया त्रेता दि अंक हो गया द्वापर एक हो गया कलि त्रेता द्वापर कली नाम कलि नाम वाले संयंत्री प्राप्त हो जाते आया संगत से संगत होते चौथुर अंकु आय चार ही वाला आए यदि हुआ तो तीन दो तो उसमें अंतर्भुक्त हो जायेंगे त्री द्वि एकांक आया नाम अंतर्भाव हो जाता है क्योंकि महासंख्याम अवान्तर महा महा संख्या अंतर्भाव अवश्य महासंख्या में अवान्तर संख्या अंतर्भूत हो जाते तो है एवं एनम विद्यावंतम पुरुषम ऐसे ज्ञान पुरुष ज्ञानी पुरुषों को सर्व तब अभिमुख्या समय से प्राप्त हो जाते हैं वहाँ रेको के पास जो ज्ञान था वो संवर्ग विद्या उपासना ब्रह्म ज्ञान नहीं तो भी संवर्ग विद्या में अंग्रोपासना करने वाले ब्रह्म को, को प्राप्त कर लेता है इसलिए उपासन से है किंतु यदि पुरुष होती तदा तो तानकि प्रजा साधु कर्म प्रजा सर्व य साधु कर्म पुण्य कर्म जितने करें सबके फलो अंतर्भूत है किसको प्राप्त होता है विद्वान् तमे विद्यावत यदेद जो इसको जानता है क्या जानता है किंतत किन तत्व में वो कहते ये हरे को जिसको जानता है सभी को यम जिस तत्व को जानता है तत्व तो जो अन्यो की जानती अन्य जो उसको जानता है उसको ही साधु कर्म प्राप्त हो जाता है सब अर्थात ज्ञान के अंतर्गू सब कर्म फल सब अंतर्गू हो जाते हैं इसलिए अन्य के अभिषेक ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है श्लोको यद्यम प्रशस्तरद ज्ञान तरी क्या पृछति यदि ज्ञान इस प्रकार प्रशस्तर अन्ये प्रशस्तर श्रीयाने सब फल प्राप्त हो जाते हैं उसके अंतर्भूत सब हो जाते हैं अन्य फल तरी केवे तत्पाप्ति तो ज्ञान की प्राप्ति किसी उपाय से होगी ऐसे पूछते हैं पदेतद विशिष्टम ज्ञानं ज्ञान तरीके प्राप्त उच ये विशिष्ट है सब द्रव्य में उत्कृष्ट है और सब कर्म फल उसमें अंतर्भूत है ऐसे ज्ञान किससे प्राप्त होता है ये उच्चते ज्ञान उपायं प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के उपाय उपाय तो बहुत ही कुछ अंतरंग कुछ बहिंगे अभी उपाय। अभी कथन करते हैं। प्रत्यास उपायरंगोपाय तद्विज्ञानं गुरुभ्यो विद्धि, बिदि गुरव प्रणिपतावर्जित चेतसो बदिश्य श्लोक तद्धि प्रणातेन विधेय परिपातेन परिप्रश्न सेवयाश्न सेवया उपदेक्ष्य ज्ञान उपदेश ज्ञान स्वदर्शि ज्ञान स्वदर्शि परिपातेन सेवया से ज्ञान ज्ञान स्तत्वर्शिन तद विधि जिस विधि से प्राप्त होते जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का साधन समझो तद विज्ञान गुरुभ्यो विधि ज्ञान को प्राप्त कर प्रणिपात परिप्रश्न सेवा प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा प्रकर्षण निपात प्रणिपात परित प्रश्न आत्मात्म विषय को बार बार संशय निवृत्ति के लिए प्रश्न और सेवा ते ज्ञानी नशि ज्ञान ज्ञान का है तत्व साक्षात्कार मंत्री गुरुभ्यो बिदि गुरु से प्राप्त करो गुरु प्रणिपता उपाय आवर्जित अथ आवर्जिता चेतावर्जितेत प्रणिपता उपाय संतुष्ट करने पर तो ज्ञान का प्रदेश करेंगे के के नीचे पतन प्रणिपत दीर्घ नमस्कार ये प्रणिपत प्रत नीचे ही प्रथम प्रणिपत दीर्घ नमस्कार तेन प्रश्न कैसे करना है? कथम बंध कथम मुख्य का विद्या का च विद्यान ये प्रश्न है। सेवया गुरु शुश्रूषया श्रय आवर्जिता आचार्य ज्ञान उपदेश ज्ञान कथयत्थ विशेषण विशेषण ज्ञानीन ज्ञानवंत कैचि यदर्शनशिलादर्शन शास्त्र ज्ञान, ज्ञान, तो ज्ञान होने पर भी परोक्ष समझने तत्वर्शन स्वभाव दर्शनशील साक्षात्कार अपरे नही इसे तत्व पर नव उपदेषिव क्या विराव उपदेश पर नव परोक्षकर्तृत्व तत्वदर्शन ज्ञान येन तद विधि यन विधि नाप्य तत्पसे ज्ञान साधन लेना आचार्य वर्जन आवर्जन प्रकार उपदे तो तद उपदेश अपेक्षित ज्ञान लभ्यम आचार्य का ज्ञान साधनों को जानो अर्थात तद विधि तत्व से ज्ञान को प्राप्त करो ये नचार्य आवर्जन प्रकार आचार्य के आवर्जन संतोष के द्वारा तद उपदेश उनके उपदेश से अपेक्षित ज्ञान प्राप्त होता है तथा तो तज्ञान तो आचार्य इसी प्रकार करके आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करो तो इति। तद्विदि तो तदे स्फोट आचार्यागम्य प्रणिपातन ये गुरु आगे आदि गुरुसु सुसयागेना ज्योति आदिश्देन सभी मदिना बिदि पूर्वण समझ इस प्रकार प्राप्त करो ज्ञान उत्तराधम व्याचे प्रश्र आवर्जिताचार उपदीक्ष संतुष्ट होने पर प्रश्रय हो भक्ति श्रद्धा पूर्वक हो निरश नती विशेष का अर्थ भक्ति और श्रद्धा पूर्व में हो निर नती नम्रता है भक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति श्रद्धा के बिना नम्रता नहीं तो विशेषण पूर्वोत्तर प्रकार न तो यथोक्त विशेषण महत्व ते तेज यथोत ज्ञानवंत यथोथ विशेषण पूर्वत्न प्रकार ज्ञानय अन्या प्रशस्या उपनिष्क विशेषण से पौनरुक्तपरहारा अर्थभद कथय ज्ञानदशी न ज्ञानी कहते तत्वदशी ज्ञानी तो तत्वशी काम से विशेषण दो बार होगा इसको पर्याय करने के लिए अर्थ भेद करते ज्ञानी सत्य से ज्ञानवंतो भी कैचित यथावत तत्व दर्शनशिला अपर न तत्व दर्शन शिला जिनको तत्व है वो तो ज्ञानी तत्त्वदर्शी और कोई तत्त्वदर्शी नहीं है शास्त्र ज्ञान इसलिए ज्ञाने नियम ब्रह्म निष्ठम सूचनिका क्षोत्रिय सात्व ज्ञान हो तो सूत्रीय और तत्व ज्ञान हो साक्षात्कार हो तो तत्वदर्शी तो यहाँ भी ब्रह्मिष्ठ तत्वदर्शी शब्द से लेना तो कोई तो साक्षात्कार वाले कोई नहीं है इसलिए तत्वदर्शन इसे विशेषण देते हैं है ज्ञाने न पुनः तत्वदर्शन ग्रुव तो भगवत अभिग्राह भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी नत्वदर्शन कहते ज्ञानी न कह करके फिर तत्व से कहने वाले भगवान का अभिप्राय कहते भगवान वासी कर ये सम्यक दर्शनिष्टम भवति कार्यक्षमति नगवत मतम जो सम्यक दस्य जिनको साक्षात्कार हुआ उनके द्वारा उपदिष्ट ही ज्ञान कार्य समर्थ होता है इतरत तरद नहीं भागवत मतम बीच विराम नहीं चाहिए ने तरद इतिभागवतम ये भगवान का मत है ठीक है ये सम्यक दर्शन बहुवचना उपदीक्ष ज्ञानीन बहुवचनमचत तो आचार्य विषय बहुत बहुधन अभ्युप्ञात साम्य न्याय आचार्य श्रोतव्य बहुत से बहुत श्रोतव्य बहुधा बहुत प्रकार से बार बार श्रवण करना चाहिए ये साम के अनुमति के लिए न तो आत्मज्ञान अचार्य बहुत विवक्षित आत्मज्ञान होगा बहुत आचार्य ऐसे नहीं आत्मज्ञान तो ज्ञान ही तत्वोदसी आचार्यों के मुख्य श्रवण करने से करन होगा बहुत श्रवण करते करते भी जिसको ज्ञान होगा कभी और भी तत्वोदशी तो ज्ञानी के शरण में जा करके उनके उपदेश से ज्ञान होगा उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है आत्मज्ञान अधिकृत आचार्य तो बहुत आत्मज्ञान के आचार्य बहुत नहीं तत्व तत्व बहुत आचार्य मात्र उपदेश आधे गुरुदेश अनुवाद तत्व साक्षात्कार वाले जो आचार्य उनके केवल उनके उपदेश से ही उदय हो जाएगा ज्ञान जो अधिकार है तत्वोदस्य आचार्य के उपदेश से ही ज्ञान हो जाएगा और श्रवण करने के लिए बहुत तत्वदस्य नहीं है तो भी श्रवण कर सकता है बहुत गुरु मानते हैं श्रवण करते चलते हैं फिर जब शुद्धांत तो कम होता है कभी ज्ञान होगा तो तत्वदर्शी के उपदेश से ही ज्ञान होगा इसलिए बहुत विद्या है बहुत से श्रवण करने के लिए है, सामान्य न्याय के लिए नहीं कि आत्मज्ञान के लिए बहुत आचार्य होना चाहिए क्यों नहीं बोला आचार्य विशिष्टेचार्यपे ज्ञाने प्राप्तेसति कार्यक्षमें प्राप्ति सती सामनावनमती विशिष्ट आचार्य तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य के तरह उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम होता है उसके लिए सामनावचन आगे का वचन ही योग्य विषय सार्थक होगा तथा इदम समचन ये भी आगे क्या वचन समर्थ है सार्थक यज्ञा न पुनर्मोहुनोह यासी पांडव या पांडव ये नूता न शेषेणता शेषेन दक्षस्यात्म थो मई दक्ष मई ज्ञात न पुनर्मोह यत पुनर्शेष भूताने अशेषण आत्मनि दृक्ष्यसी अथ मई मई दृक्षसी संपूर्ण भूत आत्मा ने देखोगे और मेरे में देखोगे अतः आत्मा ब्रह्म एक ही इसको प्राप्त करने पर एवं मोहम्मा नहीं करेगी ज्ञान होने पर टीका में अतः तस्वीन विशिष्ट ज्ञाने तदीय मोहा अपोहक हेतु निष्ठावता भवित मेतिशेष विशिष्ट ज्ञाने बीच में कार्य क्षमे पाठ नहीं है तद्य मोहापोहो हेतु मोहाअप निभूति के हेतु ज्ञान उसी ज्ञान में निष्ठावता करनी चाहिए जो निष्ठा ते तदेव ज्ञान पुनर्विस निष्ठा करने के लिए ज्ञान स्थिरता के लिए उसी ज्ञान का फिर विशेषण देकर कहते ये नूता नशेषे नक्ष से, से यज्ञ ज्ञाने त्यासंख्या यज्ञ जिस ज्ञान को जान करके तो ज्ञान का ज्ञान क्या है यज्ञ ज्ञान विषय में ज्ञान प्राप्त गंगीकृत व्याको अवक प्राप्त तेरुपदिष्ट अगम्य यज्ञ यज ज्ञान ज्ञाप्ता उपदिष्ट ज्ञान को ज्ञाप्य प्राप्त मोहमे प्रकार अभिजेष मोह ऐसा मोह फिर प्राप्त नहीं करोगे यथाइद मोह गोह प्राप्त किए पुनर एवं न जा फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे टीका में इतना आचार्य उपदेश ज्ञाने फलवती प्रतिष्ठावता भवित आचार्य के द्वारा उपदेश से प्राप्त होता है ज्ञान आचार्य उपदेश लभ्यम वो ज्ञान है फलवत उसी ज्ञान में प्रतिष्ठावता भवित प्रतिष्ठा उसमें करनी चाहिए स्थिर होनी चाहिए इतिहास कि ज्ञान भूतानी अशेषेण सूत को भूतानी अशेषण अशेषण मतलब सब भूतलना ब्रह्मा से लेकर तक सबको देखोगे दृक्षात आत्मनी प्रत्येक आत्मनी संपूर्ण भूतों को अपने स्वरूप में देखोगे मत संस्थान ईमानी भूतानी थी संपूर्ण भूता मेरे में स्थित है मैं अधिष्ठान हूँ स्व मेरे में अध्यक्ष थे ब्रह्मा से लेकर के सब ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड अपने अध्यक्ष थे ये देखोगे इस ज्ञान प्राप्त होने पर अतो थो अभी वासुदेवी वासुदेवी में भी देखोगे परमात्मा में आत्मा में देखे संपूर्ण ब्रह्मांड और परमात्मा में भी परमेश्वर ईमानी क्षेत्र के ईश्वर एकत्रपनिषद प्रसिद्ध दृक्ष इसी ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वोपनिषद प्रसिद्ध है क्षेत्र के जीव ईश्वर एक ती उसको साक्षात्कार करोगे आत्मा में देखो संपूर्ण ब्रह्मांड को संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा में देखोगे तो आत्मा परमात्मा एक ही तभी होगा ठीक है जीवे ईश्वर च उभत्र भूता नाम प्रतिष्ठितत्व प्रतिष्ठितत्व प्रतिनिधे अनुमति से आप तो जीव में भी है और ईश्वर में भी है संपूर्ण ब्रह्मांड तो जैसे दो भार भ्रमण करते एकांत एक में, में एक दूसरे कांत में लकड़ी ऐसा एक तरह के जीव एक तरफ ईश्वर दोनों के ऊपर ब्रह्माण्डे ये अर्थ अर्थ हो जाएगा तो भेदवाद की अनुमति हो जाएगी ऐसा संक्रांति का दिशा नहीं एक ही है सबका अधिष्ठान दो अधिष्ठान नहीं होते सर्वस, न, सर्व सर्वाणी भूताणी अशेष है सब भूत लेना संपूर्ण भूत तो कहेंगे तो एक तरफ जीव एक तरफ ईश्वर दो नहीं रहेंगे एक ही होगा अधिष्ठान तो एक ही, ही जीव ईश्वर एक होने पर ही ये बनेगा अशेषा भूता दक्ष्मी अथोई संपूर्ण और मेरे में देखोगी तथा दोनों एक क्षेत्र एकत्र जो जैसा उपनिषद के द्वारा प्रसिद्ध मूल प्रमाण अभाव कथम तब एक तो समुष्हत मूल प्रमाण के बिना ज्ञान होने के लिए प्रमाण चाहिए प्रमाणिक्ञान कैसे होगा मूल प्रमाण श्रुती कहते सर्व उपनिषद प्रसिद्ध उपनिषद प्रमाणी श्लोक ज्ञान प्रकारा प्रशंसा प्रस्तति अकार ज्ञा की प्रशंसा आरंभ करते कि एक ज्ञान से महात्म्यज्ञाक महात्म्य होते अभी चेदसी पापेभ्य अभी सर्वे पापक पाप्त सर्व्ञान प्लव न्लवे नृजिन संतरष्य वृजिन संतरष्य पापे पाप्लवे नृजिन संतरिष्यसि चेत ऐसा हो तो भी <laughs> सर्वे भ्यो पापे पाप पापियों से बढ़कर के पाप बड़े पापी हो तो भी ज्ञान प्रवेनेव वृजन संतरी से ज्ञानूप्लव से ही संपूर्ण वृजन पाप को पार हो जाव समुद्रतुल्य पाप हो तो भी ज्ञान प्लव से सौ को पार हो ठीक है जाव ब्रह्मात्मे के ज्ञान सर्व वर्तक महात्म्य प्रकटय ब्र्मात्मक ज्ञान सर्वेश निवर्तक है कहकर के महात्म दिखते बृजनम संतरी अधर्म निवृत्ते न ज्ञानव्याबंधा न देखो धर्म प्रतिबंध न प्रतिबंध न ज्ञानवत्व अधिक हो जाएगा रूप रहेगा वो प्रतिबंध होगा तो मोक्ष कैसे होगा ज्ञान नहीं होगा इतनी आशंका है धर्म भाष्य में अभिचेदी पापेभ्य पापे का पापकृत पाप, पाप कार्यों से बढ़ करके सर्वेभ्य सब पापियों से अतिशयन पाप कृतम अतिशयन पापकृत पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्रबो ज्ञानमे व प्लबम ज्ञान प्रभन उसको प्लब करके ब्रजनम ब्रजन तो पापन समुद्र पापम संतरीशस से पाप को पार हो जाएगी तो धर्म रह जाएगा प्रतिबंध तो होगा वैसे धर्मोपि मुख पाप उच्च थे के लिए धर्म भी तो पाप पुण्य पाप सबसे हो जाए नहीं तो धर्म भी स्वर्ग आरम्भ होगा तो मुख्य कैसे होगा यह अध्यात्म शास्त्र धर्म की यह धर्म अध्यात्म शास्त्र उसको ही पाप सब्द से मुक्षु के लिए कहा गया है। बोलोष <laughs> ज्ञाने सत्यपी धर्माधर्म ऐप लंभाव तो निवृति रिच्छी असंख्य ज्ञान से, धर्मा, धर्मा, तो से, से? धर्मा धर्म निवर्तकत्व दृष्टान्त न दर्शय तुम ज्ञान होने पर धर्मा धर्म रहेगा तो उसकी निवृत्ति कैसे ज्ञान से इस शंका से कहते ज्ञान धर्मा धर्म निवर्तक ये दृष्टान्त दिखाने के लिए आगे श्लोक आरम्भ करते ज्ञान कथम नाशी पापम यदि सब दृष्टान्त तो ज्ञान कैसे पाप को नष्ट कर देगा बहुत अनादिकाल से संचित कर्म कितने पाप है सब को कैसे ज्ञान नष्ट करेगा ऐसा संक्रांत से सब दृष्टान्त तो पूछते दृष्टान्त के साथ कहते यथे धान से समिनेस्म सात गुरु तेरजना तथा तथा ज्ञावर्मा भस्म सांसर्मसा यदो एध भस्मसत कुर्जुन तथा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्म साधे सम्यक अग्नि प्रज्वलित अग्नि थोड़ी अग्नि प्रज्वलित अग्निशी का ईंधन को को, को जलाकर भस्म कर देती इसी प्रकार ज्ञान अग्नि ज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात करते सब को भस्म कर देगी यथे धी टीका योग्य योग्य विभाग नक अनवर्तक विभाग उदाहर योग्य अयोग विभाग करें निवर्तक निवर्तक विभाग किसका निवर्तक किसका अनिवर्तक अनवर्तक उदाह योग दृष्ट दृष्टान दाष्टा चे दृष्टा के अनुसार दाष्टा करते ज्ञान सर्वकर्मा योग्य विषय की दाहकत्व अग्निर्तिबंधापेक्षा विवक्षिता विषय अस्ट योग्य विषय को दाह करने पर भी अग्निदाह अप्रतिबंधा प्रतिबंध नहीं होता इसको देखाते यथा यथान से कांशी सवे सम्यो दीप्त प्रज्वलित अग्निर्भस्म सात भस्मी भाग कृत भस्म कर देता एवं ज्ञान में अग्निर्नि साक्षाद कर्मदा किमित मोच्य है साक्षात्मक जलान से तो निर्बीजीको निर्बीजी कर्मती किमी व्याख्यानम आशंक्य नी साक्षाद्नि कर्म ईंधन भस्मी साक्षाद ज्ञान नहीं कर्मा ईंधन वस्मी भस्म करते अग्निश भस्मों नहीं तथा निर्वीज के कारण सम्यकर्मों को निर्वीज करने के लिए कारण ये अभिप्राय है ठीक है ज्ञान से प्रमेय आवरण अज्ञान अपकरण साम्य से लोक ये सामर्थ्य दिखाया गया ज्ञान के सामर्थ्य अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान रूप आवरण है उसको हटाना किसी विषय के ज्ञान तद विषय की निवृत्ति होगी ज्ञान से स्वप्रमेय आवरण स्वप्रमेय घट ज्ञान हुआ तो उसका प्रमेय घट घट विषय प्रमेय का आवरण रूप अज्ञान तो की निवृति करेगी वस्तु प्रमेय घटा होना तद विषय का ज्ञान है अज्ञान का अपाकरण में सामर्थ्य लोक में दिखा गया अभी केवल ब्रह्मत्म ज्ञान जो होगा तो तद अज्ञान अनिवृत्त तद विषय अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान जन्य कर्तृत्व तो भ्रम ये कर्म का बीज होते कारण है उसको निवृत्त कराता है ज्ञान। ज्ञानो मित्र